नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल अच्छे होंगे हेल्दी होंगे हैप्पी होंगे और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं और अभी हमारे साथ विशेष स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ए फातिमा जी और आप विशेष पॉपुलर सेवक ट्रस्ट बिल, से बिलोंग करते हैं इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग डॉक्टर ये फातिमा जी को जब सुनेंगे तो आपको भी सामाजिक सेवा के बारे में एक जो है जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है आपको एक नई प्रेरणा मिल सकती हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर फातिमा जी का बहुत बहुत स्वागत कैसे हैं, हैं आप आ, अच्छा हैं। जी जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में आप क्या करते हैं जी अभी मेरा नाम फातिमा है और तमिलनाडु से आई है हम लोग अच्छा अच्छा आ, तो हिंदी तो इतना ज्यादा नहीं आता है तो मैं कोशिश करती हूँ करने बिल्कुल करने। बोलिए हम लोग समझ अच्छा, जाएंगे यहाँ भाषा आगे नहीं आता यहाँ तो भावनाएं जो है अच्छा अच्छा जरूर ठीक है क्चली हम लोग वेमेंस के बीच में बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारा पॉपुलर सेवक ट्रस्ट टू तो में बहुत सारा काम करता है अभी 2014 तो पे रजिस्टर हुआ हमारा एन जी में तो बच्चे लोग और वेमेंस के लिए भी बच्चे लोगों के बहुत ज़्यादा काम करते हैं वेमेंस के तो बीडी वर्कर्स हैं ना उनका बीच में बहुत सारा काम करते हैं हम लोग अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनका आ, हेल्थ का एंड उनका पूरा लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता है हमारा विलेज में तो हब ऑफ होता है हमारा एरिया में हब ऑफ बी वर्कर्स बहुत ज़्यादा है उधर ही प्रोडक्शन शुरू होता है तो बहुत सारे कंपनीज भी उधर है उनका थोड़ा अवेयरनेस भी देते हैं उनके लिए बहुत सारे काम करते हैं महिलाओं के लिए एंड uh, बच्चे बच्चों तो स्कूल कॉलेज में बहुत सारा अवेयरनेस देते हैं बी वर्कर्स के बीच में mm -hmm. uh, उनका बच्चे लोगों को पीएफ नहीं मिलता है और एजुकेशन uh, का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है उनके लिए बहुत सारे काम करते हैं एंड एजुकेशन तो उनका क्या क्या चाहिए उसका फोकस करते हैं mm -hmm. तो हम लोग स्पेशली अभी तो सी uh, बाल विद्यालय ने रजिस्टर किया था 2017 पे और जब कोविड आया था ना उस टाइम पे उसके उसके पहले तो वो उर करने में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड नेचर बेस एजुकेशन ये सब हम हमारा बच्चे लोग को देते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट देते हैं तो अभी तो नेचुरल नहीं मिलता है ना हुँ, जब आर्टिफिशल एजुकेशन उनको मिलता है उसलिए पेरेंट्स को भी अवेयरनेस देते हैं हम लोग बच्चे लोग का एजुकेशन बहुत मस्ट है उनका एजुकेशन नेचर बेस में चाहिए उसलिए हम लोग मिलेट का कल्टीवेशन एंड mm -hmm. एजुकेशन तो बुक्स नहीं चाहिए विदाउट बुक्स एजुकेशन हम लोग देते हैं बच्चे लोग को रजिस्ट्रेशन विथ बाल विद्यालय श्री आ, आ, ऐसा वो एजुकेशन जाता है mm -hmm. उसके बीच एनवाईपी वाई के एंड टीएनएसएफ एन एस ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके बहुत सारे काम करते हैं टीएनएसएफ में तो साइंस के बारे में बच्चे लोगों को अवेयरनेस देते हैं एंड साइंस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ये ये आर्टिफिशियल रोबोटिक्स ड्रोन ये सब का ट्रेनिंग्स वीकली मंथली ऐसा रेगुलरली हम लोग देते हैं बच्चों को बच्चों के ऑनलाइन भी देते हैं अभी तो क्वार्टरली लीव है ना उनका भी छोटा छोटा वन आवर हाफ आवर का मोबाइल तो ज़्यादा बच्चे लोग यूज़ करते हैं तो मोबाइल थ्रू बच्चे लोग को एंटरटेनमेंट एंड और सेफली कैसा जाना है फ्यूचर को आगे बढ़ाना कैसा है ये सब हम लोग टेक्नोलॉजी लेवल आगे बढ़ाने के लिए ये सब एक छोटा छोटा आइडिया करके करते हैं तो हमारा टीम और भी और भी आगे बढ़ाना है बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो ऑनलाइन होगा तो हम लोग भी जुड़ जाएंगे जरूर जरूर <laughs> जरूर जरूर <laughs> तो स्किल डेवलपमेंट एंड विमेंस के लिए तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं तो आदि वर्कस एम्ब्रॉयडरी वर्क एंडमेड हैंडमेड प्रोडक्ट्स मेकिंग ये सब बहुत सारा देते हैं जी उसके बाद एग्री एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फार्मिंग फॉर्मर्स को बहुत सारे और नियर बाई थाउजेंड फार्मर्स के बीच में हम लोग काम करते हैं तो फार्मर्स को भी टीम बनाकर उनका क्या चाहिए उनका डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए वो पूरा वो हम लोग करते, करते हैं फार्मर्स के बीच में बहुत सारे काम करते हैं उनका प्रोडक्ट वो ऑर्गेनिक आइटम कैसा बनाना है प्रिपरेशन एंड कल्टीवेशन तो स्पेस है लेकिन उन लोगों को क्या बनाना है कैसा बनाना है कुछ भी आइडिया नहीं है हाँ। तो एन आई आर गिरी का ट्रेनिंग्स ये सब हम बहुत वही पूरा हम लोग रेगुलरली हम अटेंड करते हैं तो उनके बीच में जाकर सबसे फैला के और भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं आर <laughs> का वो प्लानिंग है ना रूरल डेवलपमेंट <laughs> ये <laughs> सब करते हैं जी आ, उसके बाद मैं ऑल इंडिया प्रेस में भी है ऑल इंडिया प्रेस मीडिया में है एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ वो सब में भी बनाते हैं अच्छा अच्छा तो उसमें कैसे आपका उसमें है आपका एक्टिविटी उसमें हमारा एक कल्चरल uh, प्रोग्राम है वो क्या है तमिल आर्ट्स एंड कल्चरल आर्ट्स एंड कल्चरल एकेडमी के साथ मिलके उसमें बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज म्यूजिक प्रोग्राम्स डांस ये सब पता अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया तो डॉक्टर फातिमा जी बात ये अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अच्छा। और यहाँ जो ग्लोबल आ, ये जो सबमिट चल रहा है 2024 थाउजेंड यहाँ जो स्परिचुअलिटी और फिर नेचर और क्लाइमेट चेंज पे बातें हो रही तो आपको कैसा लग रहा है दो तीन दिन से आप इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि कल कल था एक uh, ट्रांसफॉर्मेशन uh, वो बहुत अच्छा था सर ने बहुत यही में नेचर को लाइक करो नेचर का इवन एसी नहीं चाहिए अंड विदाउट एसी में कैसा जीना चाहिए बच्चे लोग को भी जब बच्चे पैदा होता है तभी एसी में जाके डालते हैं तो हम पेरेंट्स ही उनको सिखाते हैं हाँ, हाँ, तो जो हम लोग सिखाते हैं वही रेगुलर लाइफ में मिलता है तो नेचुरल के नेचर के साथ जुल जुल के काम करने का हम पेरेंट्स ही स्टार्ट करना है जी, जी जी वो ने वो तो बहुत अच्छा था वो टॉपिक मुझे बहुत पसंद था <laughs> क्योंकि वे मेरा भी आ, मेरा टॉपिक के साथ रहता वो कनेक्टेड होता होते तो बहुत अच्छा यूजफुल था एंड और क्या था शिवानी दीदी का भी प्रोग्राम शिवानी दीदी का बहुत कल भी था आज मॉर्निंग भी था बहुत तो नेचर फ्यूचर लाइफ का रियलिटी का था बहुत तो यूजफुल था <laughs> तो अभी प्रैक्टिस आपको? आ, वही तो ब्रह्मा कुमारी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इधर तो मैं इधर नया मालूम होता है पूरा फुल्ली नया होता है तो एक्सपेक्ट तो नहीं की क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग जाते हैं बहुत दूर जा रहे हैं तो ये एक तो एक सीखते हैं तो ये तो पूरा तो टोटली मेरा सीखने के लिए बहुत अच्छा है <laughs> चलिए फातिमा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया ग्लोबल सबमिट में आप आएँ अपना अनुभव साझा किया और यहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो भी एक यूनिक थे और सभी के अनुभव सुनने को आपको मिला और साथ ही साथ नए लोगों से कनेक्ट हुए और यहाँ पर आके ब्रह्मा कुमारी इसको गहराई से समझना जानना आपको मिला और आपको अच्छा भी लग रहा है एक नई दुनिया में आप आए ऐसा लग रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे थे तो निश्चित तौर पर आप अपना अनुभवों को अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से बना के रखें और ये स्पिरिचुअलिटी ऐसा है कि भाई आपने सुन लिया फ़र्स्ट स्टेप है लेकिन उसको सुनने के बाद उसको आत्मसात करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना आप उसको मंथन करेंगे चिंतन करेंगे वो आपके लाइफ को आपके आत्मा को डेकोरेट करेगा जरूर जरू, हम शरीर को डेकोरेट कर सकते हैं है न लेकिन जरू, आत्मा को डेकोरेट करने का जो विधि है वो परमात्मा ही हमको एक विद्यालय के माध्यम से सिखाते हैं क्योंकि उनको जरू. भी कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाना तो है उन्हें जो चीज हम भूल गए हैं क्योंकि शरीर को कितना भी सजाओगे आप हाई स्पेशलाइज मेकअप मैन को बुला के भी आपको अगर सजा दिया जाए तो आप सुंदर देखेंगे जरूर जरूर लेकिन वो आधा घंटे के बाद हो जाएगा। या एक घंटे के बाद हो जाएगा फिर वो निकलना शुरू हो जाएगा पसीना होगा तो वरना उसको बियर नहीं कर पाएंगे आप है ना तो वो चीजें जो है टेम्परेरी आपको सुख दे रहे हैं अल्पज्ञ सुख इसलिए संसार में संत महात्माओं ने इस संसार के लिए कहा गया कि यहाँ पर काग विष्टा समान सो के ना आप टेम्पररी थोड़ी देर के लिए आपको जो है सुंदर दिखने का मौका मिल जाता है लेकिन सच्चा सुंदरता तो आत्मा के गुणों से है वही तो आत्मा शाश्वत है, तो शाश्वत से जुड़ने के बाद आपका जीवन जो है जरू। जरू। शाश्वत बनेगा जरूर तो उस समय आप जो भी डिजाइन परमात्मा के द्वारा बताया गया विधि विधान को अपनाते हैं तो वो आपका परमानंट डिजाइन अच्छा हो जाता है जरूर तो जिस पे हम सभी को मिलके काम करना है और वैसे भी आप जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं तो वो स्किल के साथ साथ लाइफ आर्ट भी सिखाई जरू, जरू। आत्मा का कनेक्ट विद द सोल या तो वो चीजें आप थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे या आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं आप वहाँ के सेंटर के बहनों को बुला लीजिए आपका स्किल डेवलपमेंट का एक घंटे का लेक्चर पूरा हो गया पंद्रह मिनट आप इसके बारे में बताइए कि ये भी उतना ही जरूरी है जितना आपको स्किल जरूरी है तो वो आप बता सकते हैं और आशा करूँगा आप ऐसा करेंगे तो चलिए जाते जाते मैं कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सोसाइटी सोसाइटी के के लिए? के लिए? जी शांति शांति, शांति होना चाहिए एंड मेंटली स्ट्रोंग होना चाहिए विमेंस के लिए आ, बहुत सारा जो भी फैमिली सब इम्पोर्टेंट है तो हमारा मेंटली स्ट्रोंग करके और आगे बढ़ाना है बस बिल्कुल बिल्कुल चलिए फातिमा जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर यहाँ पर भी आदिवासी तो बहुत हैं और इंटीरियर में लोग जो हैं पढ़ते नहीं बच्चों को भेजते नहीं स्कूल नहीं। तो बार बार जो है यहाँ के कुछ एन जी हैं यहाँ पर भी आवासीय होस्टल एजुकेशन शिविर लगाते हैं तीन महीने का चार महीने का तो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको फिर से पकड़ के लेके आते हैं चार महीने उनको स्कूल जैसा जो है ना रेसिडेंशियल सिखाते हैं फिर वापस उनको स्कूल में ज्वाइन कराते हैं तो उनका हैबिट फॉर्म हो जाए चार महीने में ताकि वो सब चीज़ें सीखे नुँ, नुँ। तो उनको वो ओवरऑल जनरल नॉलेज सब देते हैं और फिर उनको अपलिफ्ट करके सातवीं आठवीं जैसा भी उनका ग्रेड आएगा उस हिसाब से उनको जो है स्कूलों में फिर से एडमिशन देते हैं और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक जो है उनको फॉलो अप भी करते हैं अच्छा। ताकि ट्वेल्थ के बाद फिर बच्चा खुद अपना सब कुछ कर लेगा अच्छा। तब तक उसको जो है निगरानी में रखते हैं उनको फॉलो अप करते रहते हैं अच्छा। तो इस तरह के काम यहाँ चल रहे हैं और आप जैसे स्किल वाली बात तो यहाँ नहीं देखा मैंने अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि वो चीजें अगर आप कराएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हाँ, चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा है बातचीत हो रही है तो इसी तरह बातों बातों में अपने जीवन के रहस्य को समझ ले और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाए है ना <laughs> आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं सर आप तो उधर रेडियो पे बैठ के बातें करते हैं अच्छा लगता है लेकिन प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते हैं प्रॉब्लम्स आप प्रॉब्लम के बारे में ही फोकस करेंगे तो वो कभी नहीं ख़त्म होंगे आप सोल्यूशन पे भी ध्यान दीजिए सोल्यूशन के बारे में आज सोचिएगा देखिए आपका लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे तो चलिए इन शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खम्मा खम्बा सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो